ज्वालामुखी क्यों फटते हैं ज्वालामुखी संबंधी प्रश्न और उत्तर और गिल्डा ज्वालामुखी क्यों फटते हैं पुस्तक में आप ज्वालामुखियों और भूकंपों से जुड़े सतहत्तर प्रश्नों के उत्तर पाएंगे ज्वालामुखियों में से बदबू क्यों आती है आज का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सा है साइन एंड्रेयस फॉल्ट पर क्या होता है क्या भूकंपों में कुछ अच्छाई भी है आप इस किताब को पढ़कर ये विशेषज्ञ बन सकते इस पुस्तक में सुझाए सुरक्षित प्रयोग से आप खुद एक को खुद एक ज्वालामुखी बना पाएंगे ज्वालामुखी क्यों फटते हैं ज्वालामुखी संबंधी प्रश्न और उत्तर मेलविन और गिल्डा बर्जर चित्रांकन इंगिश बॉन्ड अनुवाद अरविंद गुप्ता क्रम ज्वालामुखी क्यों और कैसे ज्वालामुखी कब और कहा भूकंप क्यों और कैसे भूकंप कब और कहा ज्वालामुखी क्यों और कैसे ज्वालामुखियों का सिर ही क्यों फटता है क्योंकि वे इतने अधिक बल से फटते हैं इतने अधिक बल के कारण पहाड़ का ऊपरी सिर टूट जाता है ज्वालामुखी का असीम बल और ऊर्जा पृथ्वी के अंदर बहुत भीतर से आती है हमारे ग्रह का मध्य भाग यानी कोर इतना गर्म है कि वहां पत्थर पिघल जाते हैं पिघले हुए पत्थर एक गाढ़े गर्म तरल मैग्मा में बदल जाते हैं भयंकर गर्मी के कारण मैग्मा फूलने लगता है फिर वह ऊपर उठता है और जमीन के अंदर एक ताल का रूप ले लेता है ले ठोस पत्थर मैग्मा के इस्ताल पर दबाव डालते हैं इस दबाव के कारण मैग्मा ठोस पत्थरों के बीच की दरारों में प्रवेश करता है उसके बाद मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है और फिर अचानक पृथ्वी के बाहर पिघले हुए पत्थरों में विस्फोट होता है इस प्रकार ज्वालामुखी फटता है पृथ्वी अंदर से कितनी गर्म है बहुत अधिक गर्म पृथ्वी की कोख में आप जितनी अधिक गहराई में जाएंगे आपको उतनी ही अधिक गर्मी मिलेगी जमीन की सतह से कुछ मील यानी किलोमीटर की गहराई पर तापमान डिग्री यानी 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है यह या, या सभी प्रकार के पत्थर पिघल जाते हैं नहीं केवल प्लेटों के किनारे वाले ही पत्थर पिघलते इन्हीं से ही पृथ्वी की परत बनी है जब दो प्लेटें एक दूसरे को दबाती है तब एक प्लेट किसी दूसरी दूसरे के नीचे दब सकती है यह प्लेट धीरे धीरे धीरे दबते दबते इतने नीचे चली जाती है कि वहां की गर्मी से उसके पत्थर पिघल जाते हैं फिर प्लेट का किनारा पिघलकर मैग्मा में बदल जाता है ज्वालामुखी किस कारण फटते हैं दबाव दबाव के कारण जमीन के अंदर मैग्मा के ताल पर बहुत दबाव पड़ता है इससे मैगमा फूट सतह पर आ जाता है फूट सतह पर आ जाता है यह विस्फोट टूथपेस्ट के ट्यूब को जोर से दबाने पर टूथपेस्ट बाहर निकलने जैसा ही होता है मैग्मा में गैसों से गैसों के बहुत से बुलबुले भी होते हैं यह गैसें एक फवारे की तरह ऊंचाई तक उछलती हैं और इससे मैग्मा को तेजी से बाहर आने में मदद मिलती है यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोड़े की बोतल के ढक्कन को खोलने पर उसमें तेजी से तरल बाहर आता है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद मैग्मा का लावा बन जाता है लावा और मैग्मा के बीच क्या अंतर है कुछ भी नहीं हवा के साथ संपर्क में आने के बाद मैग्मा लावा में बदल जाता है जब जब मैगमा बाहर आता है तो वो एकदम गर्म और लाल तरल होता है बाद में ठंडा होने पर लावा ठोस हो जाता है ज्वालामुखियों में से और क्या क्या बाहर निकलता है कुछ पत्थरों के टुकड़े जिन्हें टेफ्रा कहते हैं टेफ्रा वह मैग्मा होता है जो जमीन के अंदर ही ठोस में बदल गया होता है या फिर ज्वालामुखी से निकलने के बाद ठोस में बदलता है टेफरा के बारीक टुकड़ों से ही ज्वालामुखी की धूल बनती है किसी बड़े ज्वालामुखी से निकले धूल के बादलों से आसमान काला पड़ सकता है इन धूल से भरे बादलों से पृथ्वी पर आ रही सूर्य की रोशनी में कमी आ सकती है टेफ्रा के थोड़े से बड़े टुकड़े को ज्वालामुखी की राख कहते हैं जब यह राख पानी के साथ मिलकर जमीन पर फैलती है तो उसे मिट्टी का बहाव शुरू हो जाता है टेफ्रा के बड़े बड़े बड़े टुकड़े ज्वालामुखी के बम कहलाते बड़े बम चार फिट यानी एक मीटर चौड़े और कई टन हार के होते हैं जो लोग ज्वालामुखियों का अध्ययन करते हैं वो अपने बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच पहनते हैं यह वाकई एक बहुत अच्छी बात है ज्वालामुखियों में से बदबू क्यों आती है क्योंकि उनमें से हमेशा गैसें निकलती रहती हैं। इनमें ज्यादातर तो भाप होती है पर साथ में अन्य गैसें भी मिली होती हैं इनमें से कुछ गैसें विशैली होती हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी कुछ गैसें बहुत बदबूदार होती है क्या सभी विस्फोट खतरनाक होते हैं नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलता है हवाई द्वीप में पाए जाने वाले ज्वालामुखी जौ, काफी स्थिर और शांत होते हैं उनमें लग से लगातार पतला तरल लावा एक नाले की तरफ बाहर निकलता है इसे आग की नदी कहते हैं और धीरे धीरे करके ठंडी होती है हवाई के सभी द्वीप ऐसे ही ज्वालामुखियों से बने हैं हवाई द्वीप में पाए जाने वाले ज्वालामुखी काफी स्थिर और शांत होते हैं उनमें लगातार पतला तरल लावा एक नाले की तरफ बाहर निकलता है इसे आग की नदी कहते हैं और यह धीरे धीरे करके ठंडी होती हवाई के सभी द्वीप ऐसे ही ज्वालामुखियों से बने हैं। कुछ विस्फोटों को स्ट्रॉम्बो कहते हैं यह नाम इटली के समीप स्ट्रॉम्बोली नाम के द्वीप के ऊपर पड़ा है इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद तेज गति से गाढ़ा लावा जेट इंजन की आवाज के साथ बाहर निकलता है और विस्फोट के साथ लावा के बड़े टुकड़े भी हवा में उड़ते हैं उल्केनियन विस्फोट स्टोम्बोलियन विस्फोट और पेलियन विस्फोट सिली में स्थित गुल्केनो वुल्केनो ज्वालामुखी पर ही वुल्केनियन स्फोटों का नाम पड़ा है इनमें चिपचिपा मैग्मा ज्वालामुखी के मुहाने को बंद कर देता है इससे धीरे धीरे अंदर का दबाव बढ़ता है और अंत में ज्वालामुखी बहुत जोर से पड़ता है इस भयानक बल से लावा गैसें, पत्थर और धूल धूल यानी मलबा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है पेलियन विस्फोटों का नाम मार्टिनिक द्वीप में स्थित माउंट पेले के नाम पर पड़ा इनका विस्फोट सबसे भयानक होता है इनमें भारी तादाद में लावा गर्म गैसे और धूल ज्वालामुखी के ऊपर और साइड से तेजी से निकलती है फिर गर्म गैसों राख और पत्थरों का एक विश्नाशकारी बादल पहाड़ी से 150 सौ पचास मील दो सौ किलोमीटर की तेज गति से नीचे आता है क्या सभी ज्वालामुखी देखने में एक जैसे होते हैं नहीं कुछ ज्वालामुखी कई छोटे छोटे लावा के बहावों से मिलकर बनते हैं इन बहावों से कभी कभी बड़े भीम खाए भीम ज्वालामुखी भी बनते हैं जो चौड़े और ऊंचाई में कम होती है कि उनका ढाल भी काफी कम होता है क्योंकि यह पुराने जमाने की तलवार वाली ढाल जैसे दिखते हैं इसलिए इन्हें सिल्ड ज्वालामुखी कहते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम माउंट लोआ है यह सिल्ड ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है सिंडर कोन ज्वालामुखी सिल्ड ज्वालामुखी और कंपोजिट ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी की राख हवा में सीधे ऊपर जाकर दोबारा फिर ज्वालामुखी के मुंह में आकर गिरती है तब एक संकुनुमा ज्वालामुखी बनता है जिसे सिंडरकोन ज्वालामुखी कहते हैं पत्थर और राख की कई परतों से अधिक हाल वाला उल्टे आइसक्रीम के कोन जैसा एक ज्वालामुखी बन जाता है एरिजोना का सनसेट क्रेटर असल में एक सिंडर कोन ज्वालामुखी ही है मिले जुले या कंपोजिट ज्वालामुखियों को स्टेटा ज्वालामुखी भी कहा जाता है इन ज्वालामुखियों से तरल लावा और कभी ठोस पत्थर और राख निकलती है अब आप किसी भी ज्वालामुखी के आकार की कल्पना करें इनका आकार आपकी कल्पना पर एकदम खरा उतरेगा जापान का बेहद सुंदर ज्वालामुखी माउंट फ्यूजी, जिसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है एक कंपोजिट ज्वालामुखी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ज्वालामुखी कब कब आग हैं? कुछ कुछ हमेशा, कभी-कभी और कुछ कभी नहीं जो ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी हमेशा आग उगलते हैं उन्हें सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं श्रॉम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें से लगातार निकलते हुए लावा के कारण ही उसका नाम लाइट हाउस ऑफ द मेरिटेरियन है। ऐसे ज्वालामुखी जो कुछ समय शांत रहते हैं परंतु जिनके फटने की आशंका बनी रहती है वो सोता हुआ ज्वालामुखी कहा जाता है मेक्सिको का प्रिक ज्वालामुखी एक ऐसा ही सोता हुआ ज्वालामुखी है उन्नीस से वह एकदम शांत है। ऐसे ज्वालामुखी जो हजारों सालों से शांत हैं, वो बुझा हुआ यानी खत्म समझा जाता है वो शायद अब कभी दोबारा आग नहीं होगी स्कॉटलैंड का मशहूर शहर एडिमबेरा एक बुझे हुए ज्वालामुखी के ऊपर ही बना है कम से कम हम तो यही मानते हैं कि यह ज्वालामुखी पूरी तरह बुझ चुका है ज्वालामुखी के ऊपर आपको क्या दिखाई देगा एक बड़ा सा मुंह जिसे क्रेटर कहते हैं ज्यादातर ज्यादातर क्रेटरों की चौड़ाई कुछ फीट या मीटर से लेकर एक मील यानी एक एक दशमलव साठ किलोमीटर तक की होती है वो दो फीट यानी छह मीटर गहरे हो सकते हैं जब ज्वालामुखी की चोटी का एक हिस्सा टूट गिर जाता है तो वह कैलडेरा बनाता है स्पेनिश में कैलडेरा का मतलब केतली होता है सामान्यतः केलडेरा की चौड़ाई एक मील यानी एक दशमलव सात एक दशमलव छ किलोमीटर से अधिक होती है क्रेटर और कैलडेरा में अक्सर पानी भर जाता है और वे एक झील का रूप ले लेते हैं ओरेगोन की क्रेटर झील असल में कैलडेरा ही है यह झील छह मील यानी दस किलोमीटर चौड़ी और 1932 सौ फीट यानी पांच मीटर गहरी है कितनी बड़ी केतली ज्वालामुखी कहां कहाँ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर ज्वालामुखी सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं परंतु दुनिया के आधे से ज्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के पास एक बड़े चौड़े इलाके में पाए जाते हैं इस क्षेत्र को आग का गोला कहते हैं आग का गोला वही स्थान है जहां पश्चिम में यूरेशियन प्लेट इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मिलती है और पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका अमेरिकी प्लेटों से मिलती है आपको मेडिटेनियन से यानी भूमध्य सागर के पास भी बहुत से ज्वालामुखी मिल जाएगी यहाँ पर यूरेट अफ्रीकी और अरबी प्लेटों से आकर मिलती है कैरेबियन समुद्र के आसपास का इलाका भी ज्वालामुखियों से भरा पड़ा है यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी प्लेट यानी कैरेबियन प्लेट से आकर मिलती है क्या ज्वालामुखी समुद्र के नीचे भी पड़ते हैं हाँ बिल्कुल असल में जमीन की अपेक्षा समुद्र में पानी के नीचे ज्यादा ज्वालामुखी पड़ते हैं इन्हें रिफ्ट ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है रिफ्ट ज्वालामुखी अक्सर वहां पाए जाते हैं जहां दो प्लेटें यानी एक दूसरे को आपस में खींचती है यह समुद्र की सतह से एक या दो मील यानी एक से तीन किलोमीटर की गहराई पर मिलते हैं दो प्लेटों के बीच मैग्मा मैगमा बाहर आने से इन का होता है, से के बीच के दरार भर जाती है और प्लेटे को दूर रिफ्ट मास आगर के नीचे भी पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन प्लेटें धीरे धीरे करके एक दूसरे से अलग हो रही है इसलिए अटलांटिक महासागर धीरे धीरे फैल रहा है इसका मतलब है कि दो मित्र जो कभी अटलांटिक महासागर के आमने सामने के किनारों पर है वे अगले साल तक एक इंच एनिट ढाई सेंटीमीटर और दूर हो जाएंगे ज्वालामुखी और कहाँ फटते हैं इन स्थानों को हॉटस्पॉट्स कहते हैं यहां मैग्मा ऊपर की ओर उठता परंतु वह अभी प्लेटों के किनारों से काफी दूर होता है हॉटस्पॉट्स प्लेट को जलाकर ऊपर आ जाते हैं हॉटस्पॉट्स के ऊपर बने ज्वालामुखी धीरे धीरे एक द्वीप जितने बड़े हो जाते हैं प्रशांत महासागर में स्थित हवाई के द्वीप एक ऐसे ही हॉटस्पॉट हो, के ऊपर बने हैं शुरू में इस हॉटस्पॉट के ऊपर केवल एक ही द्वीप था परंतु आज वहां ज्वालामुखियों से बने पांच प्रमुख द्वीप हैं, जिसे जिस प्लेट पर यह द्वीप टिके हैं वो बहुत धीरे धीरे करके खींच है इसी वजह से हर द्वीप को हॉटस्पॉट तक आने में करीब 10 लाख साल का समय लगा क्या केवल पृथ्वी पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं नहीं शुक्र और मंगल ग्रहों पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं पृथ्वी के चंद्रमा और बृहस्पति के चंद्रमा आयु पर भी ज्वालामुखी मंगल ग्रह का विलुप्त ओलंपस मौंस सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वह 16 मील यानी 26 किलोमीटर ऊंचा है और 370 मील यानी 600 किलोमीटर चौड़ा है शुक्र और बृहस्पति के चंद्रमा आयो दोनों पर सक्रिय ज्वालामुखी है आयु पर कम से कम आठ ज्वालामुखी और 200 सौ है जो बुझे हुए ज्वालामुखियों के अवशेष है कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आयु की धूल के कण बृहस्पति के छलों का एक हिस्सा है के ऊपर से उड़ते हैं नहीं हवाई चालक के चालकों ने यह सबक 1922 में सीखा। उस साल एक जेट विमान ने गैलन गुंग पश्चिमी ज्वाला के जावा के एक सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ान भरी ज्वालामुखी की राख हवा में 25,000 फीट यानी 7,600 मीटर की ऊंचाई तक उछली और राख विमान के इंजिन में जाकर फंस गई इससे विमान अचानक हजारों फीट नीचे की ओर गिरा अंत में चालक विमान के इंजन को दोबारा शुरू करने में सफल हो पाया तब से विमानों को सक्रिय ज्वालामुखियों के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं क्या कोई ज्वालामुखी के अंदर रहता है हाँ तुर्की में कई पीढ़ियों से कुछ लोग ऐसे पत्थरों के घरों में रह रहे हैं जो बहुत पहले किसी ज्वालामुखी के विस्फोट से बने थे यहाँ कमरे अंदर से इतने ठंडे होते हैं कि वहां एयर कंडीशनिंग की कोई जरूरत नहीं होती क्या कई लोग ज्वालामुखियों से खुद को गर्व रखते हैं हाँ आइसलैंड आइसलैंड इटली और जापान में वर्षा का पानी रिश्कर नीचे जमीन में चला जाता है जमीन के अंदर का ज्वाला की और क्या अच्छी बात है ज्वालामुखियों से निकलने वाली राख अंत में जमीन पर ही आकर देती है और इससे बहुत से मूल्यवान लवड़ इसमें बहुत से मूल्यवान लवड़ होते हैं इनसे मिट्टी बहुत उर्वर उर्वरित बनती है बाली के गुनुंग अगुंग ज्वालामुखी के ढाल की मिट्टी इतनी उर्वरित है सोना चांदी भी धरती के कोख से बाहर निकलती है ज्वालामुखी के मैगमा के धीरे धीरे ठंडा होने पर उसमें हीरे भी बनते हैं ज्वालामुखियों के समीप कितने लोग रहते हैं लगभग पचास करोड़ लोग फिर भी ज्वालामुखियों के पास रहने में खतरे ज्यादा और फायदे कम हैं उन्नीस में जब गुनुंग का ज्वालामुखी फटा तो उसके ढाल पर बसे बारह लोग तुरंत दफन हो गए ज्वालामुखी कब और कहा कब और कहा एक ज्वालामुखी में दो शहर दफन हुए इटली में ईसापुर उन्यासी में वहां माउंट विशुवियस नाम का ज्वालामुखी अचानक जोर से फटा जिससे कि पोम्पेई और हरक्यूल हरक्यूलेनियम नाम के दो शहर गैस लावा और राग के मलबे में पूरी तरह दफन हो गए पोम्पोई में तेज बारिश ने सारी राख को ठोस कॉन्क्रीट में बदल दिया इससे पूरा शहर 23 फीट यानी 7 मीटर मोटी कंक्रीट की तह में साठ फीट यानी अठारह मीटर मोटी थी इसके बाद सैकड़ों साल बीत गए धीरे धीरे करके लोग पोम्पोई और हरक्यूलेनियम नाम के इन शहरों को बिल्कुल भूल गए इन लुप्त शहरों की खोज कब हुई सत्रह में जब एक किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था तब उसकी कुदाल की एक पुरानी से जाकर उसके बाद कुआं का खोदते समय अर्क्यूलेनियम का पता चला यहाँ पर भी विशेषज्ञों ने उत्खनन किया और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं खोज निकाली यहां पर शरीर के आकार के छेद उन स्थानों को दर्शाते हैं जहां पर विशुवेश के लोग मरे थे उनके आस पास रोटी कटोर में फल पे, मेज फूलदान जेवर पेंटिंग पेंटिंग्स और रोजमर्रा के औजार भी पाए गए इन खोजों ने पुराने जमाने के लोगों की जिंदगी पर प्रकाश डालकर हमारा ज्ञान बढ़ाया क्या कभी ज्वालामुखी ने किसी महाद्वीप को ध्वस्त किया शायद नहीं पुरानी कहानियों से हमें पता चलता है कि अटलांटिस का महाद्वीप जहां कभी एक महान सभ्यता पनपी थी एक शक्तिशाली ज्वालामुखी के फटने के बाद समुद्र में डूबकर सदा के लिए लुप्त हो गया था परंतु आज के विशेषज्ञों का मानना है कि अटलांटिस असल में एक महाद्वीप था ही नहीं वो यूनान के पास था और उस द्वीप का नाम थीरा था 1470 ईसा पूर्व में एक भयंकर ज्वालामुखी ने इस द्वीप को ध्वस्त कर दिया ऐसा लगता है कि किसी थीरा द्वीप और उसके ज्वालामुखी की कहानियों ने ही बाद में अटलांटिस की कहानी को जन्म दिया किस ज्वालामुखी के फटने की आवाज पृथ्वी को के दूसरी ओर सुनाई थी क्रॉकू दक्षिण प्रशांत महासागर में एक मानव विहीन छोटा ज्वालामुखी से बना द्वीप यहाँ अठारह में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि तीन मील यानी 4,800 किलोमीटर दूर भारतीय महासागर में स्थित द्वीपों के लोगों को भी इसकी आवाज सुनाई दी। क्राकोटाऊ एक भयानक ज्वालामुखी था उसने 36,000 लोगों की जाने ली तेज हवा से इस ज्वालामुखी की राख सारी दुनिया में फैली राख से सैकड़ों मील यानी कि किलोमीटर दूर तक आसमान एकदम काला श्या हो गया और इस अंधेरे के कारण लोगों को दिन में भी दिए जलाने पड़े विस्फोट के बाद अगले दो साल तक इस ज्वालामुखी की धूल लंदन जैसे दूर से शहर की हवा में बनी रही जब क्राकोटाओ में लोग ही नहीं थे फिर लोग मरे कैसे ज्वालामुखी के असीम बल के कारण बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनी इन्हें कहते या लहरे सभी दिशाओं में गई ज्वालामुखी ने नहीं बल्कि इन सुनामी को मारा यह सुनामी लहरें क्राकोटाओ के पास स्थित जावा और सुमात्रा के द्वीपों से जाकर जोर से टकराई इन लहरों के प्रकोप से समुद्र के पास स्थित लगभग तीन गांव अपनी पूरी आबादी के साथ बह गए विस्फोट के लगभग बारह घंटे के बाद ये सुनामीज लहरें 5,500 5,500 यानी यानी 8,800 8,800 किलोमीटर दूर, मील इस ज्वालामुखी का फटने के बाद शहर में केवल दो लोग ही जिंदा बचे माउंट पेली ज्वालामुखी केरेबियन में मार मार्टिंग द्वीप पर स्थित है मई उन्नीस सौ दो में यह ज्वालामुखी फटा और इससे इसमें से आग के गोले राख, पत्थर और गैसें निकलकर सीधे सेंट नाम के पर आकर गिरे। केवल तीन में इस बादल से 34 काफी जला लेकिन जिंदा बच निकला दूसरा एक कैदी था जो मोटी पत्थर की एक दीवार वाले जेल के कैद खाने में बंद था शायद यही एक ऐसा मौका था जब जुर्म ने किसी की जान बचाई क्या कहीं किसी ने ज्वालामुखी को जन्म लेते देखा है हाँ क्सिको में 20 फरवरी उन्नीस सौ तिरालीस को अपने नंगे पैरों के धुआं निकलता हुआ अगली सुबह उसके खेत में एक राख का ढेर मौजूद था जो धुआं उगल रहा था यह एक नए ज्वालामुखी का जन्म था क्या किसी ने पारिक्यूटिन ज्वालामुखी को बढ़ते पनकते हुए देखा नहीं डायनिसियो व अन्य ग्रामवासी जितनी जल्दी हो सके वहां से खिसक लिए एक हफ्ते के अंदर ही ज्वालामुखी साढ़े चार फीट यानी 140 मीटर ऊंचा हो गया कुछ समय बाद ही उसमें से प्रति मिनट 40 लाख पाउंड यानी अठारह लाख किलो गर्म लाल लावा बाहर निकलने लगा जल्दी ही ज्वालामुखी के लावे ने पूरे पारिक्यूटिन गांव को निगल डाला एक साल के अंदर ही पास का एक शहर भी लावे के मलबे में दफन हो गया सिर्फ शहर में गिरजाघर की मीनार ही लावे के ऊपर खड़ी रही पारिक्यूटिन में से लावा निकलना बंद कब हुआ उन्नीस से भी अधिक क्षेत्रफल में फैल चुकी थी क्या आप वाकई विस्फोट करने वाले ज्वालामुखी का मॉडल बना सकते हैं हाँ और इस मॉडल को बनाने में कोई खतरा भी नहीं है इसके लिए आपको प्लास्टिक की एक बड़ी बोतल एक बड़ी ट्रे या बड़ी थाली खाने वाला सोडा बर्तन धोने वाला तरल साबुन खाने वाला रंग और थोड़ा सिरका चाहिए होगा पहले आप खाने वाले सोडे के चार बड़े चम्मच लेकर बोतल में डालें फिर उसमें कुछ बर्तन धोने वाला तरल साबुन और थोड़ा सा खाने वाला रंग डालें। उसके बाद बोतल को एक बड़ी ट्रे या थाली में रख दे और फिर उसमें सिरका डाले फिर देखे क्या होता है जब सिरका खाने वाले सोडे के साथ मिलेगा तब गैस के बुलबुले बनाना बनना शुरू होंगे और फिर बोतल के अंदर का दबाव बढ़ेगा मैगमा कक्ष गैस बुलबुलो यानी मैग्मा को बोतल के ऊपर की ओर धकेलेगा इसे बुलबुले लावा बोतल के मुंह के बाहर बहेंगे इसके बाद आप घर में बने इस ज्वालामुखी के फटने का मजा लें पृथ्वी पर सबसे नया द्वीप कौन सा है सरटसी द्वीप जो आइसलैंड के समुद्र तट के पास है यहाँ 14 नवंबर 1963 को कुछ मछुआरों ने मछुआरों ने पानी के ऊपर एक ज्वालामुखी में से गर्म लाल लावा निकलते हुए देखा उन्हें ऐसा लगा मानो समुद्र में भीषण आग लग गई हो अगले दो सालों तक वो ज्वालामुखी का ज्वालामुखी आग का लावा उगलता रहा वो समुद्र की सतह से 500 यानी यानी मीटर ऊंचा गया। गया। लावा 1.5 1.5 वर्ग वर्ग वर्ग मील 3.8 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैल अंत में ज्वालामुखी में से लावा निकलना बंद हुआ इस तरह एक नए द्वीप का निर्माण हुआ लोगों ने इसका नाम सर्टसी इसलिए रखा क्योंकि आइसलैंड में अग्नि देवता का नाम सुरटर है सर्टसी के नीचे क्या है मध्य अंटार्टिक रिच यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन प्लेटें एक दूसरे को छूती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को दूर खींचती इन दोनों प्लेटों के बीच में, में ज्वालामुखी में हजारों साल पहले से ही विस्फोट शुरू हो गया था उसमें धीरे धीरे करके लावा जमा होता गया जो अंत में नाविकों को समुद्र के पानी की सतह के बाहर एक द्वीप के रूप में दिखाई दिया अन्य ज्वालामुखियों का भी निर्माण हो रहा है हाँ हवाई द्वीप के दक्षिण में एक किशोर ज्वालामुखी है लो ही वो 16000 फीट यानी 4800 मीटर ऊंचा होने के बावजूद अभी भी पूरी तरह पानी के अंदर है। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार वो कुछ समय बाद समुद्र के बाहर उभर कर आएगा इसमें कितना समय लगेगा शायद 10000 साल कौन से द्वीप गायब होने के कर्तव्य दिखाते हैं फैल्कन द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया में तीन मील यानी चार किलोमीटर पूर्व में स्थित है 1913 में इस ज्वालामुखी में एक विस्फोट हुआ उसके बाद समूचा द्वीप समुद्र में विलीन हो गया तेरह साल बाद ज्वालामुखी में विस्फोटों के कारण लावा का जमा हुआ और द्वीप ने पानी के बाहर एक बार फिर अपना सिर निकाला सौ तक यह द्वीप ब्रिटिश सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा बना रहा फिर एक विस्फोट हुआ और यह द्वीप दोबारा पानी में डूब गया हम फैल्कन द्वीप को फिर कब देख पाएंगे यह कोई नहीं जानता आज कुल कितने सक्रिय ज्वालामुखी है शायद पंद्रह होंगे इनमें समुद्र के नीचे रिफ्ट ज्वालामुखी शामिल नहीं हैं। इनमें हर एक साल केवल 20 या 30 ज्वालामुखी ही फटते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है मौना लोवा जो हवाई द्वीप में है इस ज्वालामुखी की चोटी समुद्र की तलहटी से 5 मील यानी 9 किलोमीटर ऊंची है और समुद्र में पानी के स्तर पर से ढाई मील यानी चार किलोमीटर ऊंची है समुद्र की तलहटी पर इस ज्वालामुखी का आधार करीब एक मील यानी एक किलोमीटर चौड़ा है मोनालोवा इतना भीमकाय है कि उसके दक्षिण पूर्वी ढाल पर एक अन्य बड़े ज्वालामुखी किलोइया के लिए भी जगह मौजूद है आज सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सा है ओपोकाटी कैटी जिसका उपनाम एलपोपो है यह ज्वालामुखी भीड़ भड़ाके वाली मेक्सिको सिटी से केवल 35 किलोमीटर 35 मील यानी 55 किलोमीटर पूर्व की स्थित है पिछले पांच सालों में से एलपोपो में सत्रह भयानक विस्फोट हो चुके हैं अंत के बड़े विस्फोट उन्नीस और उन्नीस के बीच हुए और इनसे पूरी मैक्सिको सिटी चार इंच यानी दस सेंटीमीटर मोटी राख मोटी राख की तह में दब गई उत्तरी अमेरिका में हाल में कौन सा विस्फोट हुआ है? वाशिंगटन राज्य में माउंट सेंट हेलियंस में इस ज्वालामुखी में मई 18, 1980 को सुबह तड़के ही विस्फोट हुआ एक ही क्षण में 9,677 हजार फीट यानि दो मीटर ऊंचा पहाड़ फट पड़ा गर्मराख और जलती गैसों का एक खंभा हवा में बारह मील यानी उन्नीस किलोमीटर ऊंचाई तक उठा ज्वालामुखी की दहाड़ सैकड़ों मील यानी किलोमीटर दूर तक सुनाई थी माउंटेंट हिल्स हेलिस ज्वालामुखी के फटने से पहले क्या हुआ अगस्त उन्नीस से अप्रैल उन्नीस के बीच इस पहाड़ के कुछ भाग आश्चर्यजनक तरीके से 320 फीट यानी अंठानवे मीटर छुप गए यह इसलिए हुआ क्योंकि मैग्मा ऊपर की ओर चढ़ रहा था और जमीन की सतह के पास आ रहा था फिर अचानक पहाड़ के पास कुछ विस्फोट हुए छोटे विस्फोट हुए इनमें हरेक विस्फोट का केंद्र अपने पूर्व विस्फोट की अपेक्षा जमीन से अधिक करीब था यह इस बात की निशानी थी कि ज्वालामुखी ज्वाला फटेगा माउंट से ज्वाला की धूल ने और को सुखा दिया पहाड़ के ढलान से मिट्टी नब्बे मील यानी एक सौ पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगी और इस विस्फोट से पहाड़ का रूप सदा के लिए बदल गया इस विस्फोट के बाद क्या हुआ जल्द ही वहां पर पेड़ों पेड़ पौधे उमे शुरू हो गए पेड़ पौधों ने राख में अपनी जड़ें जमाई उस समय बाद बहुत वहां बहुत से जीव जिनमें छोटे कीट से लेकर बड़े हिरन और भालू भी शामिल थे उस इलाके में आकर रहने लगे भूकंप क्यों और कैसे भूकंप क्यों आते हैं पृथ्वी के परत जिन प्लेटों से बनी है उनमें हमेशा कुछ न कुछ हलचल होती रहती है प्लेटें एक दूसरे को दबाती है कभी वो धीरे धीरे इधर उधर खिसक जाती है तो कभी अचानक से फिसल जाती है कभी कोई प्लेट कूद आगे ऊपर या नीचे खिसक जाती है पूरी धरती तो साल में, में, में लगभग ऐसे सौ भूकंप आते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं किसी बड़े भूकंप से क्या होता है अचानक जमीन कापने और हिलने लगती है इससे जमीन में बड़ी दरारे भी पड़ सकती है घर और, घर घर और पेड़ गिरने के कारण लोग सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ने लगते हैं बिजली के तार और गैस की पाइप लाइने टूट तो उनमें आग लग जाती है भूस्खलन से चारों ओर धूल और पत्थर लुढ़कने लगते हैं विनाशकारी भूकंप कभी चंद सेकेंडो या मिनटों से अधिक नहीं टिकते, परंतु क्षणों में धरती के छिरकने और हिलने से पहाड़ गिर सकते हैं और नदियों के बहने की दिशा बदल सकती है और समुचे शहर नष्ट हो सकते हैं उत्तरी अमेरिका का शायद सबसे विनाशकारी भूकंप न्यू मैड्रिड मिशोरी में था अठारह सौ ग्यारह अठारह सौ बारह में जो अठारह सौ ग्यारह और अठारह सौ बारह में आया इनमें से जो भूकंप तेज था उसे कनाडा से लेकर मैक्सिको की खाड़ी और पूर्वी तट से रॉकी माउंटेन्स तक महसूस किया गया भूकंपों की कहाँ आने की संभावना होती है उन स्थानों पर जहां कोई दोष इन्हें फॉल्ट कहते हैं फॉल्ट प्लेटो के किनारों के पत्थरों में बनी दीवारें या अन्य कमजोर स्थान होते हैं ज्यादातर दोषपूर्ण स्थान पृथ्वी की गहराई में छिपे रहते हैं केवल कुछ ही उसकी सतह पर दरारों के रूप में उभर कर आते हैं प्रशांत महासागर में फॉल्ट लाइन पर चार पांच भूकंप पा अवश्य आते हैं इस इलाके को आग का गोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तमाम ज्वालामुखियों का एक जमघट है यहाँ इतने अधिक भूकंप आते हैं कि आप चाहे तो इसे कापने वाला गोला भी कह सकते हैं क्या अटलांटिक महासागर में भी भूकंप आते हैं हाँ अटलांटिक महासागर में मध्य की उत्तर दक्षिणी दिशा में एक छोटा भूकंप का क्षेत्र है इसमें पुर्तुगाल के पश्चिम में स्थित एक द्वीप समूह एजोरस भी शामिल है दुनिया का सबसे मशहूर फॉल्ट कहां पर है इसका नाम सैन एंड्रेस फॉल्ट है हवाई जहाज़ से है। वो रेखा है जहां प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट से आकर मिलती है यहाँ दोनों प्लेटें एक दूसरे को दबाती दोनों ही प्लेटें धीरे धीरे करके उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही है परंतु प्रशांत प्लेट का कि रफ्तार कुछ अधिक है वो शून्य दशमलव चार इंच अन्य जगहों पर दबाव बढ़ता रहता है जब यह खींच बहुत बढ़ जाती है तो प्रशांत प्लेट झटके से थोड़ा आगे चलती है और एक विनाशकारी भूकंप आता है पिछले एक सौ पचास सालों में कम से कम पैंतीस बार प्रशांत प्लेट इस तरह अचानक पिछली वो एक वह एक भयानक कंपन के साथ उत्तरी अमेरिकी प्लेट से काफी आगे कूदी हर एक कूद ने एक विनाशकारी भूकंप पैदा किया इसमें 1906 में सैन फ्रांसिस्को का भूकंप सबसे विकराल था इसमें प्रशांत प्लेट एक मिनट के अंदर अठारह फीट यानी पांच मीटर कूद कर आगे आई क्या सैंड्रिय फॉल्ट के पास भूकंप आते हैं हाँ फरवरी नौ उन्नीस को सैन एंड्रॉल्ट की एक शाखा में भूकंप आया इस भूकंप ने लॉस एंजलिस की सैन में अपना विनाश दिखाया सैन के के पास के और, राज्यों में और दो सौ पचास मील दो किलोमीटर में भी महसूस किए गए वैसे भूकंप अधिक प्रबल नहीं था क्योंकि घाटी की आबादी काफी अधिक थी इसलिए इस भूकंप से करोड़ों डॉलर का नुकसान यह सभी भूकंप फोर्ट के पास ही आते नहीं बहुत से भूकंप प्लेट के अंदर के मुलायम और कमजोर स्थानों पर घटते हैं परंतु इन भूकंपों से अधिक नुकसान नहीं होता परंतु इनमें कुछ अपवाद भी हैं। लिस्बन पुर्तगाल में नौ 1755 को आया भूकंप खास तौर पर विनाशकारी था। उसके कारण हर तीन में से दो इमारतें ध्वस्त हो गईं और शहर के हर तीसरे इंसान की मौत क्या कुछ भूकंप समुद्र के अंदर भी आते हैं हाँ असल में अधिकांश भूकंप समुद्र की ठोस तलेटी के नीचे ही आते हैं इन समुद्री भूकंपों को सिकवेक कहते हैं और ये सबसे ज्यादा आग के गोले वाले इलाकों में घटते हैं बाकी समुद्री भूकंप महासागरों के मध्य में स्थित पर्वत श्रेणियों में घटते हैं दो प्लेटों के बीच में गर्म मैग्मा उठता है इसमें प्लेटें फैल जाती हैं। जब बढ़ती प्लेटें एक दूसरे पर दबाव डालती हैं, तो उससे धरती हिलने लगती है और धड़ाम करके भूकंप आ जाता है यह सिकवे खतरनाक होते हैं अधिकांश समुद्र के अंदर के भूकंपों से बहुत कम नुकसान होता है समुद्र के अंदर के भूकंपों और ज्वालामुखियों से सबसे बड़ा खतरा है कि वे सुनामीज़ यानी ऊंची ऊंची लहरे पैदा करते हैं चिली के पास उन्नीस से, से महासागर में चौदह घंटे यात्रा करने के बाद सुनामी हवाई द्वीप से आकर टकराई जहां इकसठ लोग मरे और करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ प्रशांत महासागर की बची दूरी को सुनामी ने नौ घंटों में पार किया और फिर जापान के तट से जाकर टकराई जिससे डेढ़ सौ लोग मरे भूकंप सबसे ज्यादा नुकसान कहां पहुंचाता है पृथ्वी की सतह के उस बिंदु पर जो एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है यह भूकंप के केंद्र के एकदम ऊपर का स्थान होता है फोकस या केंद्र वो जगह होती है जहां सबसे पहला पत्थर टूटता है या फिसलता है फोकस आमतौर तो पर जमीन से 35 पैतालीस मील यानी बहत्तर किलोमीटर और चार सौ पचास मील किलोमीटर नीचे होता है भूकंप का की लगभग संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा फोकस से ही या भूकंप फैलता कैसे है भूकंप के फोकस से ऊर्जा की तरंगें या फैलती उनसे के के बेहद आश्चर्य जब उन्हें यह पता चला कि उसका कारण एक हजार मीट यानी सोलह सौ सो नौ किलोमीटर दूर मैक्सिको में आया भूकंप था तो वे सभी हैरत में पड़ गए भूकंप को कैसे पहचाना जाता है से किसी बुनियादी सेसमोग्राफ में एक फ्रेम होता है जिसमें स्प्रिंग द्वारा एक भार लटका होता है फ्रेम जमीन में धंसा होता है और भार के साथ एक पेन जुड़ा होता है। जब भूकंप से धरती का परंतु लगे चार्ट पर एक रेखा बन जाती है जिससे कंपनियां हिलने की मात्रा पता चलती है नए सेस्मोग्राफ इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वे पृथ्वी के छोटे से छोटे कंपन को भी नाप सकते हैं भूकंपों का अध्ययन कौन करता है सेसमोलॉजिस्ट नाम के वैज्ञानिक वे दुनिया भर में 4000 से भी अधिक स्टेशनों पर काम करते हैं ये स्टेशन कंप्यूटर और सैटेलाइट के जरिए आपस में जुड़े होते हैं कई स्टेशनों के सिस्मोलॉजिस्ट आपस में मिलकर सेस्मोग्राफ की जानकारी के जरिए भूकंप के एपिसेंटर का पता लगाते हैं सेस्मोलॉजिस्ट भूकंप की शक्ति को मापने के लिए कई नापदंडों का उपयोग करते हैं इनमें सबसे प्रसिद्ध है रिक्टर स्केल यह नाम चार्ल्स एफ रिक्टर नाम के सेस्मोलॉजिस्ट के ऊपर पड़ा है उन्नीस में उन्होंने इस स्केल का इजाजत किया नंबर एक के भूकंप को आप सेसमोग्राफ पर देख सकते हैं परंतु उसे महसूस नहीं कर सकते रिक्टर स्केल पर नंबर पांच का भूकंप किसी एटम बम जितना ही शक्तिशाली होगा नंबर आठ से ऊपर का कोई भी भूकंप पूरी तरह विध्वंसकारी होगा और उसमें घोषित जाने जाएंगी। आज तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है जिसके बारे में हमें जानकारी है वह नौ नंबर पर भूकंप द्वारा की गई तबाही को हम कैसे मांग सकते हैं मिर्ली स्केल द्वारा इसको जुलसीपी मिरकैली ने 1902 में बनाया था इसमें भूकंप द्वारा लोगों और उनके मालमत्ता को पहुंचाई हानि को रोमन अंकों द्वारा दर्शाया जाता है नंबर एक यानी फर्स्ट बहुत कमजोर होता है उसे देखा और महसूस नहीं किया जा सकता परंतु उपकरणों पर उसे देखा जा सकता है नंबर पांच यानी फिफ्ट की शक्ति से गिलास में से पानी बाहर सड़कने लगता है छोटी चीजें गिर पड़ती है और दरवाजे झटके के साथ खुल जाते हैं नंबर बारह यानी ट्वेल्थ सबसे अधिक तीव्र होता तीव्र होता है और इससे प्रकोप इसके प्रकोप से इमारतें गिर जाती है जमीन हिलने लगती है जिससे कि लोग उसे देख सके और चीजें हवा में उड़ने लगती है किसी भयानक भूकंप से एकदम पहले और बाद में क्या होता है मुख्य झटके से पहले भूकंप के कुछ छो, छोटे झटके आते हैं यह झटके कमजोर होते हैं और भूकंप प्रमुख भूकंप के पहले आते हैं ये पहले झटके प्लेटों के खिसकने और उनसे जमीन कापने के कारण पैदा होते हैं उसके बाद ही पूरे बल के साथ भूकंप का प्रमुख झटका प्रहार करता है मुख्य झटके के बाद भी कुछ छोटे झटके आते हैं छोटे झटके तब तक आते रहते हैं जब तक भूकंप को पैदा करने वाला पूरा दबाव और खिंचाव खत्म नहीं हो जाता कभी कभी मुख्य झटके से प्लेट के अन्य हिस्सों में नया दबाव और खिंचाव भी पैदा हो सकता है और उससे और झटके पैदा हो सकते हैं कितना ही शक्तिशाली भूकंप होगा उसके बाद उतने ही अधिक छोटे झटके आएंगे क्या कभी भूकंप समूह में इकट्ठे भी आते हैं हाँ इन्हें स्वार समूह भूकंप कहते हैं हर एक समूह में बहुत सारे छोटे छोटे भूकंप होते हैं जो किसी इलाके में एक समय सीमा के अंदर आते हैं इनमें एक भी बड़ा भूकंप नहीं होता है उन्नीस से 1967 के बीच जापान में समूह भूकंप आया इन दो सालों में सैकड़ों हजारों भूकंप आए इनमें से अधिकांश छोटे थे परंतु कुछ रिक्टर स्केल पर पांच नंबर के थे, थे सबसे अधिक भूकंप एक विशेष दिन अप्रैल सत्रह उन्नीस को आए उस दिन जापान में कुल मिलाकर 6780 भूकंप दर्ज किए गए भूकंप कब और कहा सबसे शक्तिशाली भूकंप कब और कहाँ आया 1960 में चिली में इस भूकंप की शक्ति रिक्टर स्केल पर 9.5 थी अमेरिका का सबसे शक्तिशाली भूकंप एंकरेज अलास्का में मार्च 27 उन्नीस सौ आया रिक्टर स्केल पर इसकी मात्रा नौ इसमें एक लोग मरे और लगभग पैंतीस करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ इस भूकंप में कोडिय शहर पूरी तरह ध्वस्त हो गया लोगों को इस विनाशकारी भूकंप के झटके कैलिफोर्निया हवाई और जापान तक भी महसूस हुए भूकंपों से किस साल सबसे अधिक विनाश हुआ 1976 में इस साल गोटामाला इटली रूस इंडोनेशिया चीन फिलीपींस और तुर्की में प्रलयकारी भूकंप आए जिनमें लगभग लग 10 लाख लोगों की जानी गई इन भूकंपों में लाखों करोड़ों लोगों के घर तबाह हुए किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं में, जो पृथ्वी की तीन छोटी प्लेटे यहाँ पर आकर बनती है टोक्यो में महीने में औसतन तीन भूकंप के झटके आते हैं हर साल एक सितंबर को टोक्यो निवासी तबाही दिवस के रूप में मनाते हैं वो उस दिन उन्नीस सौ तेईस में आए आठ शक्ति वाले भयंकारी भयंकर विनाशकारी भूकंप को याद करते तबाही दिवस वाले दिन लोग सुरक्षा के तरीकों का अभ्यास करते हैं जिससे कि वो अगले भूकंप से निपटने के लिए और अधिक सक्षम बन सके क्या मनुष्य कभी भी कोई भूकंप पैदा कर पाया है शायद उन्नीस में ईरान के मध्य भाग में एक भारी भूकंप आया उसमें 25,000 लोग मरे और तबस नाम का शहर पूरी तरह नष्ट हो गया ईरान के इस भूकंप के छत्तीस घंटे पहले से साइबेरिया में एक भीषण विस्फोट की जानकारी मिली साइबेरिया ईरान में आए भूकंप के टिप्पी सेंटर से 1500 मील यानी ढाई हजार किलोमीटर की दूरी पर है वैज्ञानिकों का यह मानना है कि साइबेरिया का विस्फोट का निरीक्षण था परीक्षण इतना शक्तिशाली था ईरान का भूकंप आया हुआ किस देश में सबसे विनाशकारी भूकंप आते चीन पंद्रह सौ में वहां के साझी प्रांत में प्रलयकारी भूकंप आया जिसमें तीन घंटे से कम समय में आठ लोगों की मौत हो गई इसे इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप भी चीन में किया अट्ठाईस जुलाई उन्नीस सौ छिहत्तर को वहां रिक्टर स्केल पर आठ दशमलव दो तीव्रता का भूकंप आया चीन की सरकार के अनुसार इस भूकंप में दो लाख चालीस हजार लोग मरे और 5 लाख लोग घायल हुए पर ये आंकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं इस भूकंप ने अमेरिका में सबसे अधिक तबाही मचाई उस भूकंप ने जो सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल 18 उन्नीस सौ को आया इस भूकंप से सैन फ्रांसिस्को लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। इसमें कम से कम तीन हजार लोगों की जान गई शहर में जगह जगह आग भड़की जिससे करीब 28,000 लकड़ी के मकान जलकर खाक हो गए। आग तीन दिन तक जलती रही क्योंकि पानी के सभी पाइप फट गए थे और आग बुझाने के लिए एक बूंद भी पानी उपलब्ध न थी भूकंप के दौरान एक गाय मुंह के बल जमीन में अचानक बनी एक दीवार में गिर गई जल्दी दरार बंद हो गई और गाय की केवल पूछी बार लटकी हुई बची। कैलिफोर्निया में भीषण भूकंप कितनी बार आते हैं लगभग अठारह सालों में एक बार परंतु उनके आने की गति अब बढ़ रही है पिछले बीस सालों में भारी भूकंप फरवरी उन्नीस अक्टूबर उन्नीस जून उन्नीस जनवरी 1994 और दो भूकंप दो भूकंप दिसंबर उन्नीस में आए सैन फ्रांसिस्को में आखिरी भूकंप रिक्टर स्केल पर सात तीव्रता का अक्टूबर उन्नीस सौ उसमें सड़सठ लोग मरे 3,000 लोग घायल हुए और एक लाख इमारतों को नुकसान पहुंचा, या पूरी तरह नष्ट उससे 30 यानी 9 मीटर लंबा ब्रिज का एक पूल का एक हिस्सा भी टूट गया इन सब भूकंपों के बावजूद साइन एंट्रेस फॉल्ट पर अभी भी भीषण दबाव है बड़ा भयानक भूकंप कभी भी आ सकता है क्या वैज्ञानिक भूकंपों की भविष्यवाणी कर सकते हैं कभी कभी सेसमोग्राफों के जरिए भूकंप आने से पहले कंपनों की पहचान की जा सकती है विशेष प्रकार के उपकरणों द्वारा जमीन के टेढ़े होने या फूलने या दीने से कंपनों को भी कंपनों को भी पहचाना जा सकता है कभी कभी वैज्ञानिक कुओं के पानी में रेडॉन के अवशेषों को ढूंढते दे जब पत्थर बहुत दबाव में होते हैं तो उनमें से रेडॉन गैस निकलती है रेडॉन की मात्रा अधिक होने का मतलब है कि भूकंप आने वाला है जैसे जैसे वैज्ञानिक पृथ्वी के ढांचे के बारे में और अधिक जानेंगे वैसे वैसे वे भूकंपों के आने की बेहतर तरीके से भविष्यवाणी कर पाएंगे भूकंपों की भविष्यवाणी से कब और कहां पर लोगों की जान बची फरवरी उन्नीस में इंग को मंचूरिया में वहां एक साल तक वैज्ञानिकों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए और जमीन को भी थोड़ा झुका हुआ पाया 4 फरवरी को वहां भूकंप से बहुत पहले पहले बहुत से हल्के झटके आए अधिकारियों ने शहर के 30 लाख नागरिकों से शहर खाली करने को कहा फिर उसी दिन शाम को सात मिनट पर एक विनाशकारी भूकंप आया जिसमें तीन लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बच निकले कब भूकंप की भविष्यवाणी पूरी तरह गलत निकली जुलाई उन्नीस के शुरू में चीन में वैज्ञानिक टैंगशॉन शहर में संभावित भूकंप के बारे में चर्चा करने को इकट्ठा हुए वह इस निर्णय पर पहुंचे कि भूकंप नहीं आएगा फिर अचानक अट्ठाईस जुलाई को एक भयंकर भूकंप आया भूकंप की तीव्रता से पूरा शहर तब बर्बाद हो गया हजारों जाने गई वर्तमान में इस भूकंप में सबसे अधिक होते हुई क्या कभी लोग भाग गए और फिर भूकंप आया ही नहीं हाँ यह घटना सत्रह में लंदन में हुई अट्ठाईस दिन के अंतराल में वहां दो हल्के भूकंप आए विलियम बेल एक पूर्व फौजी ने भविष्यवाणी की लंदन छोड़ा लोग दौरा चले गए और किसी को हल्का झटका भी महसूस नहीं हो क्या कोई ऐसा जानवर है जो सच में भूकंपों की भविष्यवाणी कर सके शायद नहीं फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैटफिश नाम की मछली भूकंप से पहले अपने तैरने के तौर तरीके को बदल देती है आश्चर्य की बात है यह है कि जापान में इस पर आधारित एक परी कथा भी है इस कहानी के अनुसार जमीन के अंदर भीम कैटफिशों के तैरने से ही भूकंप आते हैं किस देश में भूकंपों से सुरक्षा के सबसे अच्छे इंतजाम है जापान में वहां भूकंप के आते ही तमाम आपातकालीन सेवाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे 1983 के भूकंप में आठ घरों में बिजली गुल हो गई परन्तु जापान में चंद घंटों में ही सभी घरों में दोबारा बिजली आ गई जापान ने सुनामी यानी ऊंची ऊंची विनाशकारी समुद्री लहरों से बचने के लिए समुद्र के तटों पर पुख्ता रुकावटे खड़ी की जापानी लोग भूकंप से बचने वाली इमारतें बनाने में दुनिया में सबसे आगे इमारतों को किस प्रकार भूकंपों से बचाया जा सकता है इमारतों को जमीन के अंदर इमारतों के जमीन के अंदर पत्थरों की नींव पर रखें इमारतों को जमीन के अंदर पत्थरों की नींव पर रखें इससे भूकंप आने पर जमीन के साथ साथ इमारत भी हिलेगी ऊंची इमारतें इमारतों या, या स्काई स्क्रैपर्स को स्टील के मजबूत से बनाए इमारत की नींव में स्टील और रबर के विशेष प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर लगाएं, जिससे कि भूकंप के दौरान इमारत का हिलना डुलना और कंपन कम हो सके छोटी इमारतों को बड़े नट बोल्टों द्वारा नींव से जोड़ें। अधिक मजबूती के लिए अंदर की दीवारों की कंक्रीट में स्टील की सलाखें लगाएं। अंत में दीवारों को स्टील के खंभों से जोड़े सुरक्षा में ही समझदारी है भूकंप के दौरान आप अपनी सुरक्षा के बारे में क्या कर सकते हैं इन नियमों का पालन करें अगर आप घर के अंदर हो तो खिड़कियों से दूर रहे और किसी मेज़ या दरवाजे की चौकट के नीचे लें। अगर आप बाहर हो तो ऐसे खुले मैदान में जाएं जो किसी इमारत, पेड़ या बिजली की लाइन से जाएली अगर आप किसी बड़े तालाब या समुद्र के किनारे हो तो किसी ऊंचे स्थान पर सरण लें। अगर आप कार में सफर कर रहे हो तो कार को रोक दें और उसी में बैठे रहे भूकंप आने के बाद कुछ देर इंतजार अवश्य करें क्योंकि भूकंप के बाद भी कुछ और झटके आ सकते हैं क्या भूकंप से कभी कोई नदी अपने स्थान से हटी है हाँ यह घटना अगस्त 17 उन्नीस में मध्यरात्रि के बाद हुई उसी समय दक्षिणी पश्चिमी मोंटाना में भूकंप आया इससे रॉकी माउंटेन पर्वत के शिखर का एक भाग टूट गया इससे बहुत सारा पत्थर और मिट्टी का मलबा मेडिसन नदी की घाटी में जाकर गिरा इस मलबे से नदी में एक बांध बन गया और नदी की दिशा बदल गई साथ में एक नई छील भी बन गई उसका नाम पड़ा अर्थक्वेक लेक यानी भूकंप छील भूकंप के कारण क्या कभी कुछ द्वीप गायब हुए हैं हाँ यह बात 1811-1812 की सर्दियों की है न्यू मैड्रिड मिसोरी में भूकंप के बहुत से झटके आए जिनसे मिसिसिपी नदी में स्थित कई द्वीप पानी की सतह के नीचे चले गए भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि उनसे वाशिंगटन में खिड़कियों के पल्ले तक हिलने लगे क्या भूकंपों में कुछ अच्छाई भी है हाँ भूकंपों द्वारा नए पहाड़ों और घाटियों का निर्माण होता है अगर भूकंप न होते तो अंत में हवा और पानी पूरी तरह पृथ्वी को रगड़ रगड़ एक समतल सपाट में सपाट दलदल में बदल देते भूकंपों से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर की बहुत सारी जानकारी मिलती है अगर भूकंपों पर खोज न होती तो हम आज भी यही मानते कि जमीन के अंदर छिपे राक्षस ही हमारी धरती को झटके देते हैं और उसे खिलाते डुलाते